एक स्त्री भक्त ने पूछा यह बहू कौन है मां मां रांची में सुरेन रहता है यह उसकी स्त्री है ठाकुर पर सुरेन का अगाध विश्वास है उस दिन मां उसे लेकर गंगा स्नान को गई हम लोग जो गमछा कपड़ा मां के लिए ले गए थे ब्रह्मचारी लोगों ने उसे बहुत से नए कपड़ों के बीच में रख दिया था लेकिन मां उन सब के भीतर से हमारा दिया कपड़ा और गमछा निकालकर गंगा स्नान करने गई गंगा स्नान कर घाट के ब्राह्मण को मां ने एक पैसा देकर कहा बहू को चंदन लगा दो भोजन के बाद पत्नी को अपने पत्तल से निकालकर प्रसाद दिया और भोजन के बाद विश्राम के समय उसे पैर दबाने को कहा मेरी लड़की एक कंबल पर सोई थी उस पर उसने पेशाब कर दिया मेरी पत्नी जब उसे लेकर धोने चली तो मां ने उसके हाथ से उसे लेकर स्वयं धो लिया पत्नी के यह पूछने पर कि मां तुम क्यों धोओगी? मां ने उत्तर दिया क्यों नहीं धोऊंगी? वह क्या मेरे लिए पराई है शाम को जब मैं उद्बोधन ऑफिस गया तो वहां केवल उपेन बाबू थे सुना बाकी सभी लोग विवेकानंद सोसाइटी के उत्सव में गए हैं मैं स्वयं ही ऊपर मां को प्रणाम करने गया तो वे बोली देखो आज लड़कों में से कोई नहीं है भक्तों के दर्शन का दिन है तुम आज सबको बुला बुलाकर लाओगे और प्रसाद दोगे कुछ देर बाद मैं भक्तों को बुला लाया और प्रणाम के बाद उन्हें प्रसाद वितरण किया क्रमशः भक्तगण चले गए माँ ने कहा आज तुम मेरे घर के लड़के हो गए सभी को बुला लाए प्रसाद बाँटे मैं क्यों मैं क्या तुम्हारे घर का लड़का नहीं हूं माँ हाँ क्यों नहीं हो तुम मेरे अपने लड़के हो यह कहकर माँ ने मेरी पत्नी से कहा हाँ बेटी सभी मेरे लड़के हैं तब भी किसी किसी के साथ विशेष संपर्क है उसके साथ मेरा विशेष संपर्क है देखती नहीं हो वह हमेशा आता जाता है एकदम अपना है उसके बाद हम लोगों को प्रसाद और पान देकर मां ने मेरी ठुड्डी पकड़कर स्नेह से कहा अब डरने की कोई बात नहीं है तुम बड़े सरल हो गए हो तुम लोगों का यही अंतिम जन्म है मैंने कहा सरल होगा क्यों नहीं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 इस रास्ते पर आ गए मां को दर्शन और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा हा बेटा लगता है तुम लोगों को बहुत भटकना पड़ा है मैं हां मां रास्ता भटक गए थे तब मां के लिए नया मकान बन रहा था पूर्वोक्त दोनों ब्रह्मचारी इस काम में खूब व्यस्त रहते थे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 अरुणाचल में दयानंद नाम के एक साधु स्वयं को अवतार कहते हैं यह उनका ही भक्त है वे कहते हैं कि यह प्रहलाद है मां ने हंसकर कहा अच्छा अवतार है इस बार माँ ने इन दोनों भक्तों को दीक्षा दी मैंने एक और साधु का नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी बहुत लोगों को दीक्षा दी है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 नाम चारों ओर फैल रहा है थोड़ा सा भी सार रहने से कोई भी अछूता नहीं रहेगा हमारे चारों साथियों को माने दीक्षा दी उनमें से एक अल्पवयस्क लड़के की दीक्षा के उपरांत मां ने कहा एक सौ आठ बार जप करना इस पर वह संतुष्ट नहीं हुआ उसकी इच्छा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 मुझे आशीर्वाद दो कि जिससे मुझे वही प्राप्त हो पास ही और भी कई भक्त थे मां चुप रही धीरे धीरे जब सभी चले गए तो मां ने मुझे एकांत में कहा वह क्या सबको मिल पाता है पर फिर भी तुम्हें प्राप्त होगा मां ने राधु से कहा राधु तुम्हारे बड़े भाई आए हैं प्रणाम करो मैंने सोचा यह क्या मैं तो कायस्थ हूं साथ ही साथ यह बोध भी हुआ मां तो कभी मेरा अमंगल नहीं करेंगी तब हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया एक दिन मेरी पानता भात खाने की इच्छा हुई तो जाकर मां से मांगा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 यह भी क्या वैसा है क्या माँ ने भी इतना कष्ट सहकर बहुजन हिताय शरीर को रखा है विदा लेते समय मैंने कहा मां मेरे समान तुम्हारे लाख लाख लड़के हैं लेकिन तुम्हारे समान माँ मेरी कोई नहीं है यह सुनकर सजल नेत्रों से मेरी ओर देखती हुई माँ ने पूर्वक मेरी ठुड्डी का हाथ से चुम्बन लिया एक बार श्री श्री मां की अस्वस्थता के कारण वायु परिवर्तन के लिए मैं उन्हें रांची लाने के लिए अनुरोध करने जयराम वाटी गया उस समय चैत का महीना था प्रस्ताव सुनकर मां ने कहा चैत महीने में कहीं नहीं जाया जाता और फिर शरत लेने आया था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 दूध दूहने के लिए उसे उसकी मां से दूर बांध दिया गया था चिल्लाना सुनकर मां यह कहते कहते लपकी आती हूं बेटा आती हूं मैं तुम्हें अभी खोल दूंगी अभी खोल दूंगी और जाकर बछड़े को खोल दिया मैं अवाक होकर जगन माता की करुणामयी मूर्ति देखता रहा इसी प्रकार पुकार पाने से ही तो जीव बंधन मुक्त होता है श्री श्री मां के अपार स्नेह असीम करुणा और अनंत दया की बात लिखकर समझाने के लिए शब्द नहीं है हम लोग उनके श्री चरणों का दर्शन स्पर्शन और कृपा पाकर धन्य हुए हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार था शत भक्त उस पारस मणि के स्पर्श से सोना हो गए हैं